तो सुखानुशी रागा हो गया था आश्रोता दुखानुशी द्वेशानुशी द्वेश दुख द्वेशा। संस्कारों के जन्य दृढ़ वासनाओं के कारण से उत्पन्न होने वाला जिज्ञा स्मृति है उस स्मृति पूर्वक दुख और दुख साधन में जो प्रतिघा मनयु अथवा जिघांसा अथवा क्रोध इन चार चीजों का नाम द्वेष भाष्यकर लिखते हैं <coughs> दुखा विध्य दुखानुस्मृति पूर्व दुखे तत्साधने वा यह प्रतीको मनयोर जिघांसा क्रोध सद्वेश दुख के वासनाओं के कारण से उन वासना वाला जो पुरुष के अंदर होने वाला दुख का अनुस्मृति पूर्वक दुःख में अथवा दुःख के साधनों के विषय में जो आपके अंदर चार प्रकार से एक विवृत्ति हो गए उसका नाम समझिए द्वेष है सुख के लिए बताया कार्य रूपा वृत्ति दो ही था कृष्णा लोभा यह चार प्रकार से अनुभव में आता है सबसे पहला है प्रतिगुम मिच्छा, बाधने की इच्छा होती है दुख को मिटाने की इच्छा होती है या दुख के साधन है उसको नाश करने की इच्छा होती है जैसे आपको बुखार हो जाए वो दुख है उसको मिटाने के पूरी प्रयास करती है चाहे जितनी खर्चा करने पड़े कितनी इंजेक्शन लेना पड़े सब करने पड़ेगा तो बाहितुम इच्छा प्रतिभा तो दुख का साधन आ गया सामने सांप आ गया अरे भाई मौत आ गया तुरंत लाठी लेंगे उसको पीट पाट के खत्म कर देंगे बाधने की इच्छा इसी का नाम प्रतिभा दूसरा <coughs> <मन्य> हो <coughs> मानसिक द्वेष होता है जिसको क्षोभ करते उसमें आप कुछ कर नहीं सकते बाहर से लेकिन भीतरी भीतर घुटन होती है दूसरा पास हो गया क्या करें गर्दन काटोगे अंदर अंदर घुटोगे वो पास हो गए हम फेल हो गए वो पास हो गया हम फेल हो गए दिमाग में चलते तो मानसिक अंदर में एक विद्वेश चलता है जो और सोचता नहीं प्रक्रिया से किसी तरह से अगले बार उसको फेल होने को होना चाहिए और मैं पास होना चाहिए इसके लिए पास सोचिएगा करना कुछ सोचता नहीं उसकी बुद्धि को रोक नहीं सकता पढ़ने से अपनी बुद्धि पढ़ने में जा नहीं रही है तो क्या कर देगा तो कर सकता नहीं कुछ भाइय लेकिन वो मन ही मन जो है ना उसका चलता है जो एक शोभ होता है उसी का नाम मनु और तीसरा तो जिघांसा हनन करने की इच्छा तो कर रहे बासरा बजे बासुरी वो हमेशा फर्स्ट आता है हमेशा सेकंड आते तो खत्म ही कर दो तब तो हम फर्स्ट हो जाएंगे ना इसे बता दिल्ली में एक बच्चा कैसे हुआ फर्स्ट और सेकंड आते थे हमेशा अब क्या करें वो तो सेकंड वाला बालक ने सोचा कि किसी तरह से इसको इसका बुद्धि को डाउन करनी पड़ेगी क्या तो कर नहीं सकता मर्डर तो कर तो लेकिन तो बुद्धि इसका बिल्कुल फैल हो जाए वो एक ही बिल्डिंग में थे ऊपर ऊपर का फ्लैट फ्लैट में पास होता तो वो वो था वाला वाला था वाला वाला फर्स्ट अब इंतजार करता गमला लिया गमले को पहले एक हफ्ता सजाया उसने के और जैसे वो नीचे आया से गिराया अब ब्रेन में चोट पड़ गया इधर फट गया उस बालक का सिलाई वलाई हुई दुख खून नाश सब कुछ हुआ क्लाटिंग भी हुई बड़ा गड़बड़ी कर लड़के का बुद्धि उसकी तो फर्स्ट आता था बिगड़ गया अब वो हो गया? तो ये देखो हनन करने की इच्छा है इसी को कहते यहाँ जिधांत अंत में क्रोध है हाँ? तो आप जानते ही हैं जो स्वयं को फूके सबको फूके उसका नाम ही क्रोध है क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपको भी खुल सुखा देता है और अगले को तो बर्बाद करता ही दोनों बर्बादी हो जाते उसका नाम क्रोध है सब द्वेश दार हो गए आपका अंत वाला है अभिनिवेश स्वरसवाही विदुषो तथा रोड़ो अभिनिवेश स्वरसवाही विदुषो तथा रोड़ो अभिनिवेश स्व रसवाही स्वयसे संस्कारे नीति थी, थी स्वरसवाही जो स्वयं की संस्कारों के कारण से निरंतर चलता रहने वाले का नाम स्वरसवाही अभिनवेश का लक्षण है आप ही के अंदर जन जन्मांतरों में सृष्टि के आदि काल में जो प्रथम बार मृत्यु हुई थी उसी के संस्कार के वजह से 24 घंटा जन्म से मरण तक किस प्रकार से लगातार एक मृत्यु का भय जो अंदर चल रहा है उसी का नाम अभिनवेश स्वरसवाही और ये जो जितना शास्त्र पढ़ लो विद्वान से विद्वान बड़ा विद्वान बन जाओ तो भी ये मृत्यु का भय छूटता नहीं जीव ब्रह्माई जो कहा गया यहाँ पर तदा जब तक अवस्थिति की प्राप्ति नहीं होती तब तक जितने बड़े विद्वान हो जाए बल्कि हो सकता है जितना बड़ा विद्वान उतना सूक्ष्म होगा उसके अंदर दिमाग उतनी ही सूक्ष्म भय होगा और खतरनाक होगा वो होता भी है विधि शोप लेकिन इसलिए यहां देना मुक्त को नहीं लेना विवेक ख्याति को प्राप्त पुरुष को शास्त्रज्ञ एवन्न तत्वत पुरुष अनुभूतो पुरुष शास्त्रज्ञ है लेकिन पुरुष ख्याति के जरा अनुभव किया हुआ तत्व ज्ञानी नहीं है ये क्योंकि ऐसे तत्वज्ञानी में तो सकल जो सकल वृत्तिया दग्ध बीज हो चुके हैं अच्छा अभिनिवेश रूप वस्तु का असर रह जाएगा वो भी नष्ट इसलिए लेना है उस तत्वज्ञ को जो केवल परोक्ष तत्व परोक्ष ब्रह्मज्ञानी उनको ज्ञानी उनको नहीं हुई है तथा तथा तथा मने रूड़ो, प्रसिद्धा, तथा मने मूढ़ के समान जो मृत्यु भय से विशिष्ट होकर के प्रसिद्ध है रूढ़ है क्लेश जिसका उसकोते हैं तथा अकुशल या विद्वान या मूढ़ के समान जो कुशल है श्रुद अनुमान आदि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वा सामर्थ्य वाला है उस विज्ञान के अंदर भी जो प्रभावित होता हुआ आरूढ़ आरूढ़ उसी प्रकार से आरूढ़ रहता है जिस प्रकार से मूढ़ में अकुशल में ज्ञान में हुआ करता है उसे कहते है तथा रूढ़ स्वरसवाई विशेषण हुआ विदिशोपी ये स्वरूप कथन हुआ और उसी के हेतु दे दिया तथा भाष्य कार्य सर्वस्व प्राणी रहे यम आत्मा से नित्याभवती सभी प्राणियों के अंदर एक स्वाभाविक इच्छा निरंतर चलती रहती है उसके अभिव्यक्त ज्ञानवान हो या ना हो लेकिन चल रहा है भीतर ही भीतर चलते रहते भले एकदम स्थूल रूपे में आपके मन में कभी कभी आ जाता है जब मामला या खटपट हो जाता है छाती में दर्द होने लग जाए पशिया होने लग जाए मरने लग जाए तब तो उसके सामने आ जाता है मैंने, मैं ना मरू मैं ना मरू। मैं जिंदा रहू पकड़ के चाहता है शरीर को अन्यथा इस समय आपके अंदर ये बात आ नहीं रही है लेकिन भीतर वो चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक का कई बार होता है आप कुछ काम धें लगे हुए हैं और उधर म्यूजिक भी चल रहा है पीछे पीछे हल्का सा नहीं उस पर आपका ध्यान भी नहीं है इतना उसके बिना आप काम भी नहीं कर सकते ये भी विचित्र होता है कई लोगों को हमने बड़ा विचित्र देखा था अपने ही पूरे आश्रम की कहानी है सबसे बड़े भाई साहब थे बड़ा विचित्र खोपड़ी वाले वो सुनमा के गाने डालेंगे सब पुराने मुकेश की और बड़े तेजी से बहुत पढ़ रहे क्या कल पढ़ाई हो रही है तो उसके बिना वो चलेगा वहां पर कुछ कमरे के भीतर तो पढ़ ही नहीं सकते हैं ये हालत है लेकिन करता है? वो उसका भी नहीं। और उसके बिना पढ़ाई भी नहीं होगी उनकी वही हाल है यहाँ भी जो अंदर सीरियल चल रहा है ना भीतर में सदा बना रू मान भूव ये अंदर चलते ही रहता है उसके बिना आपके कोई जिंदगी जीवन का व्यवहार नहीं चलने वाला लेकिन उस पर आपका ध्यान कभी जाता नहीं वह वृत्ति आपके अन्य वृत्तियों में बाधक भी नहीं है लेकिन अन्य वृत्तियां उसके बिना होता भी नहीं विशेष विशेषता है वह क्या है वो इस रहे देखो यम आत्माशीर नित्या भवती किमता कदमान भूवम भूयासमेव मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो मैं सदा बना रहा यही इच्छा मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो ना भुवम मिति मान महान भुवम मन अवश्यमे भूयासम सदा बना रहा ये अंदर ही अंदर ही वृत्ति निरंतर चलती रहती है उस वृत्ति के बिना बाहर कोई व्यवहार नहीं होगा और जब उस वृत्ति में किंचित भी बाधा हो जाए तो सारा व्यवहार ठप हो जाता है उस वृत्ति में बाधा का मतलब क्या अगर मौत होने लगती आपको यह लगे किश तो हो, हो रहा हूं मर रहा हूं जय भाव आ गया देख लीजिए क्या होता है बाघ बाहर को व्यवहार कर सकता है वो तुरंत बचने की उपाय सोचता जिंदा मैं कैसे रहू उसी में पूरा वृत्ति चलती उसकी तो उसका कोई अन्य व्यवहार नहीं हो सकता अर्थात इस वृत्ति में किंचित बाधा जाए बाई सकल व्यवहार ठप हो जाता है और इसी वृत्ति के आधार पर सारा जीवन चल रहा है विचित्रता है इस वृत्ति से भी अलग हुए बिना मोक्ष नहीं होता शरीर को जिंदा रखने के लिए भले इस वृत्ति की अपेक्षा है लेकिन स्वरूप को जिंदा रखने की जरूरत तो ही नहीं बस ये भ्रांति और रखा है स्वरूप के लिए भी इसकी आवश्यकता समझ गया है अतएव शरीर का अनात्मा का आत्मा के साथ जो हुआ है विद्याग्रह संबंध के कारण से ही हम ये समझ रहे हैं कि शरीर जब तक रहेगा तभी तक मैं शरीर मर जाएगा तो मैं मर गया सोचने लगता है अतएव इस वृत्ति के बिना स्वयं का जीवन नहीं मानते इन सच्चाई तो ठीक विपरीत इस वृत्ति के बिना ही मई हूं यह वृत्ति भी जिसकी सत्ता से जिसकी चेतनता से जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वो मई हूं यह बात भूल गया इसलिए इस वृत्ति की अधीन जीवन चल रहा है पर आग इसे कहेंगे सब नाश कहलायक थे कृति प्रसव कहलाए मान भुवम भूया समिति न च अन मरण धर्म कश्य ऐशा भवती आत्माशी जिसने कभी मरण को अनुभव नहीं किया हो उस व्यक्ति की ऐसी इच्छा कभी हो नहीं सकती है इसका अर्थ तो मानना पड़ेगा आपको कोई अनादिकाल से कभी हुआ था और वह अभी तक चले आ रहा है इसे दृष्टान उस बच्चे का भी गिराने की जैसा भी करो वो डरने लग जाता है तो पूर्व जन्म अनुभव प्रत्येक इसी से पूर्व जन्म के अस्तित्व सिद्ध हो गया और जन जन्मांतर में मृत्यु का अनुभव भी सिद्ध हो गया सच एम अभिनिवेश क्लेश वह यह जो अभिनवेश क्लेश है वह स्वरसवाही प्रत्येक की अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रत्येक ही होनी में चलने वाला जहा जन्म हुआ ने उसी से उसी से से गर्भ में भी है इसका प्रमाण अभिमन्यु की कथा वहीं से सब सीख रहा था ना। उं, उं, उं, कर रहा था हूँ सब रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें सब कुछ इसलिए बच्चे को जो है मातृभाषा कैसे आ जाती है कुछ सिखाता तो है नहीं उसको लेकिन अंदर में रहते होते वो सब सीख लिया है अब जिस देश का जिस घर का जैसा जन्म प्राप्त हो उस बच्चे को वो गुण वो स्वभाव वो व्यवहार बोल चाल सब उसके माता पिता के अंदर प्राप्त बिहारी मयूरे चलाएंगे अब आप क्यों नहीं पूछते आप आपके यहाँ बच्चे जो होते मयूरे नहीं चिल्लाते संस्कार क्या करो वही कहीं तो लथमार भाषा ऐसी भाषा सुन के डर लगा मधुबनी से आगे एक सहरसा चिल्ला है उधर गए तो लग रहा नहीं आ गया? बापरे बारी भेज दे चले गए अब वो बोलने लगी हुई पता नहीं क्या बोले समझ में तो आया नहीं इतनी जोर से बोले रहे मैंने के अंदर कोई लड़ाई तो नहीं हो रही और झाँक के देखा तो सीधे मेरे तरफ आया बोलते जोर जोर से अब कोई पकड़ रहा है डर गए क्या होगा अब तो अरे इनकी भला करने में तो मौत की घाट है उतार देगा लग रहा लाठी भी हाथ में थी वो और, और काम कर रहा था इसलिए लाठी हाथ में था हमें क्या पता हम ही को ले मारने के लाठी ला रहा फिर बैठो चौ बोलिए इसे तो क्या करोगे पता चले इनकी बोली है ऐसी बड़ी खड़ी बोली बैठ गए अभी तक याद हो तो से रहा नम, और फिर उसके बाद चाय चू सब लाया बिस्कुट लाया सब चलाया करी तो बड़ा चित्र लोग है ऐसे बोलते जिसको मारी देंगे ऊपर से खिला हैं अच्छे लोग है तो है? इनकी भाषा इतना ऐसी ना कैसे हुआ तो घर में रहते हुए कि ऐसी चिल्ला चिल्ला बात की है ना घर में गर्मेरे हो चुका है वो <laughs> बहुत सारे चीज हम लोगों के अंदर अंदर से अंदर प्रिंट हो जाता है घर में रहते और जन्म के बाद वो अभिव्यक्त होने लगता है इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी कृमेर पी जाता जन्म मात्र से, से कृमिक के भीतर में भी वृत्ति आपको मिलेगा प्रत्यक्ष अनुमान आगमीर असंभावित प्रत्यक्षमान और आगमों के द्वारा असंभावित मरण त्राफ अस्विन जन्म ने असंपादित तो इस जन्म में तो आपने कभी अनुभव किया नहीं ना इस जन्म में मर के जन्म लिए दोबारा अरे जन्म में मर गया फिर तो जन्म जो होता है तो ये जन्म माना ही नहीं जाएगा तो दूसरा जन्म माना जाएगा इस जन्म में कोई मर के फिर उठा नहीं है मर गया तो मर गया दोबारा उठ तो के आ गए तो उसको भूत आगे बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति न प्रत्यक्ष से न अनुमान से न आदम से इस जन्म में मरा मरने का अनुभव नहीं किया है असंभावित तो मरण त्रासदियात्मक तो पूर्व जन्म अनुभूतम मरण दुखम अनुमाप योगी किंतु केवल पूर्व जन्म अनुभूत उच्छेद दृष्टि रूपा एक मरण दुख को वह सदा अनुमान करके अंदर बैठा हुआ अंदर से अनुमान है केवल क्या आप जानते जा तो सीध्रुव मृत्यु हो यही अनुमान तो है ना ये अनुमान बना के बता दिया है अब बताए न बताए सभी के अंदर है बताया इसलिए कि समझाने के लिए भाई जिसका निश्चित है उसको लेकर भय क्यों खा रहे आने दो स्वागत करो मृत्यु का भी स्वागत करो बहुत ही कम लोग है स्वागत कर मृत्यु की स्वागत करना आसान बात नहीं है सबका स्वागत हो सकता है एक बार ऐसे बाराबंकी में हम लोग थे लखनऊ के पास रामान महाराज जिसे पढ़ रहे थे वहां पर योग शिविर हम लोग करते थे तो बालकों के लिए, बच्चों के आठ उम्र से सोलह उम्र तक है योग संस्कार शिविर में क्या हुआ कि जो मास्टर लोग लाते थे बच्चों को वो लोग कह महाराज इस बात को हम नहीं मानते आप जो बताते ये कैसे हो सकता है अरे हम तो समझदार लोग है पढ़े लिखे लोग है हम तो मृत्यु से हमारा कोई भाई नहीं है हम तो सुस्वागत करने को तैयार तो नहीं तो अच्छा कोई पता लग जाएगा तुम बढ़िया हो तो बच्चे बढ़िया क्या फर्क है आज की योग निद्रा में हम कर दिखाए पता लग योग निद्रा में सब लेटे थे मैं बोलते बोलते होता है चित्रीकरण करना पहले पहले शरीर का अंग अंगन्य आसवास होते, होते होते हम ले गए उसको पहाड़ पे पहाड़ पे ले गया चढ़ रहे हैं आप जा रहे हैं बड़ा सुंदर मंदिर है बहुत सुंदर वैसे बना हुआ है तो उसके चक्कर में आप जा रहे हैं जाते जाते जाते आप आगे जा रहे हैं पीछे से बच्चे भी आ रहे है पीछे इधर एक मास्टर है वो सिंदरी बताते गया वो कल्पना करते जा रहे करते जा रहे बड़ा आनंद बहुत शांत हो रहा है वातावरण भी ऐसा है बाराबंकी के अंदर वन कुटी का वहां भी नदी भी एक छोटी सी जाती है तो हमने कहा नदी का कलरों भी सुनाई दे रहा है चिड़िया कर रहे हैं बोलते बोलते ऊपर तक चोटी तक पहुंची थे मंदिर के पास वहां पर अचानक इतना दिव्य दर्शन हुआ लेकिन दर्शन किसका एक बाघ का फिर भी मास्टर अभय जी गिर पड़े लुढ़क दे लुढ़क ऐसे कहा नहीं उठे खड़ा हो गया पसीना पसीना उसका नाम भी है ना अब वसा पसीना मैं भी डर गया उसके लिए हार्ट अटैक ना देख रहा अपने आप को देख रहा मैं ठीक ठाक खड़ा हूँ ये हाथ देख रहा हूँ ना लुढ़क रहे लुढ़क रहे हाथ पे टूट रहा है खोपड़ी फूट रही है तो बस अपने आप को सब छू चुके देखा हो खड़े होकर के पुशी ना पुशी ना। इतना शर्मिंदा हो गया और कई बच्चे तो सो ही जाते थे उन्हें तो पता ही नहीं किसी को और बाकी बच्चे लोग उठ के तो बोलने लगे कि मास्टर साहब तो हाथ बढ़िया मौत दे काम ने मास्टर साहब तो बाकी सब तो देखते रहे ना कोई कहे कि गिरा म रहा ऐसे दृश्य बता दिया और भागी लड़के लोग मैंने कहा मास्टर साहब देखिए आप तो समझ में आ रही है आज बड़ा हाट बिट गिड़ गया तब तो वो सर हाई हो गया हालत खराब थी मेरी आप समझ में आ रही सभी के अंदर जितने पढ़ाई सर विदुषो की जो कहा गया बिल्कुल सभी के अंदर ऐसा अनुमान सी चीज गड़ा हुआ है वह जब तक लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा विज्ञात पुरुष पुरुष संसार संस्कार और कैवल्य इन दोनों के बीच की अवस्था को जो जानने वाला होता है वही को इसे बच सकता है तीसरे कहते आगे यथा चय अत्यंत मूढ़ेश दृश्य से क्लेशात मूढ़तेदुषो दृश्य जिस प्रकार से यह पांचवा अभिनिवेश नामक जो क्लेश मृत्यु भय वो अत्यंत मूढ़ों में दिखाई देता है उसी प्रकार से विद्वान में भी दिखाई देता है विद्वान मैंने कौन विज्ञात पूर्वापरा रूढ़ सब तथा था अरो विदुषोपी का व्याख्या विज्ञात पूर्व अपरांत विज्ञात पूर्व विज्ञात विज्ञातः पुरुषस्य पूर्व संसार पूर्व जन्म पर कैवल्यात कोटीय विदुषा पूर्व जन्म में मृत्यु का उसका विज्ञान है और इस जन्म में आगे होने वाला अपरांत भविष्य में संभावित मृत्यु का उसका विज्ञान है दोनों ही इसके पास अनुभव किसी की नहीं है पूर्व का जो अनुभव तो गया वो तो भूत हो गया है भूतकाल का है उसके संस्कार है उसका विज्ञान स्मरण मात्र में है वर्तमान में मृत्यु का अनुभव हुआ नहीं है लेकिन पूर्व हुए के आधार पर समझ रहे अवश्य शरीर का कभी ना कभी होगा और उस अनुमान को प्रबल करने वाले बहुत साधन बाहर में देख ही रहा है रोज कोई ना कोई मरी रहे हैं आश्रम होना चाहिए स्मशान घाट के बगल में जरूरी नहीं है लेकिन स्मशान घाट के और जाता रोड पे होता अच्छा रहेगा फिर रोल तो चार जाएंगे ना पता चले एक दिन हमें भी जाना है राम नाम सत्य होना है एक दिन ये भी शरीर जाएगा ऐसे इलाज के लिए जाएंगे तो दृश्य कम से कम आपको याद दिलाते भी रहता है इसलिए संभावित मृत्यु उसको ज्ञात पूर्वानुभूत मृत्यु का संस्कार है संभावित मृत्यु अपरांत कालीन जो मृत्यु है अपर मैं दूसरा जो अंत होने वाला है मृत्यु होने वाला उसका हो। क्यों है इसे कति समाना ही तय कुशला कुशल और मरण दुख का अनुभव आदि वासना इसलिए क्योंकि उन दोनों के अंदर मूड और विद्वान इन दोनों में कुशला कुशलोह माने विद्वान मूड योह इन दोनों में ही समान रूपेणा मरण दुक्कान का अनुभव जो वासना है वो बराबर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई राजा बन के मरे जब भीख मंगा मर के मरे मरना तो बराबर है दोनों के मृत्यु का अनुभव दोनों में समान है इसमें कोई अंतर नहीं मृत्यु का द्वार में अंतर होता है मृत्यु में अंतर नहीं होता यह ध्यान रखना हमेशा मृत्यु का द्वार में फर्क हो सकता है मृत्यु में अंतर नहीं है। आप किस द्वार से निकल रहे हैं एक अलग चीज है ये बात पक्का है आप आंख से मर रहे हैं कोई आंख से निकल गया कोई मुंह से निकल रहा है कोई कई छिद्र से निकल रहा है अनंत छिद्र है शरीर के अंदर और उसके भी नव द्वार नौ, नौ मुख्य बता दिया किस द्वार से आप निकल रहे हैं वो मुख्य नहीं है यहां उनकी निकलना रूपी जो अनुभव है मृत्यु मृत्युरूपी अनुभव है वह समान तीसरे कहते हैं वह अनुभव समान होता जन्य संस्कार विषय की जो वासना है वह वा भी समान है दोनों में कहते ठीक है पंच क्लेशों की तो आपने व्याख्या कर दिया अवित द्वेष द्वेशभिनिवेश इन क्लेशों को निवृत्ति करने के लिए ही समस्ती योग सागराओं का वर्णन है इसलिए कहते हैं ये सारे के सारे जो क्लेश इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसको हम पालें हैं एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बढ़िया प्रेम से संभाल सकते हैं पाल सकते हो इसको इसके अभ्यास कर सके एक भी चीज नहीं है इसलिए कहते प्रति प्रसव है सूक्ष्म कर्मयोग द्वारा विरल कर दिया गया था और पुरुष ख्याति के द्वारा का विज्ञान से सूक्ष्मी है उसी को समूह छेद करने की प्रक्रिया की ओर ले जाना चाहते हैं पहले कर्मयोग अथवा क्रिया योग के द्वारा इन कलेशों की वासनाओं को शिथिल किया जाता है उन शिथिल वासनाओं को पुरुष ख्याति के द्वारा त्मनात्वे दर्शनों के ज्ञान के द्वारा शास्त्र ज्ञान के द्वारा उसको सूक्ष्म कर दिया जाता है स्वाध्याय सूक्ष्मीकरण बढ़ता है अब उनके समूल उन्मूलन कैसा हो उसके लिए कहते हैं तेज सूक्ष्म की बात नहीं कर रहे हैं स्तूलों का उपाय पहले बता चुके हैं तेज सूक्ष्म प्रति प्रसवे न प्रति प्रसव प्रति प्रक्रिया से उनको भी त्याग देनी चाहिए अलग हो जाना चाहिए जो सूक्ष्म क्लेश होते हैं ये सब उनका प्रतिप्रसाव या यह चित्त लय के द्वारा है ये अथवा अथवाज्य लय के प्रति या प्रक्रिया श्रोतियों में कई बार बता चुकी है इच्छित्वांग मनसी है ना वाणी को मन में सकल शब्दों को पहले वाणी में वाणी को मन में गर्द मन को बुद्धि में बुद्धि को अव्यक्त में अव्यक्त को पुरुष जो लय प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे धीरे आपके इंद्रियों को लय करना है पहले कर्म इंद्रियों को फिर ज्ञान इंद्रियों को फिर अंतकरण को उसके भी कारण में उसके भी कारण में ऐसा स्वरूप में अंत में चले जाना है इसी को कहते हैं प्रति रूपी साधना प्रतिप्रसव माने उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम प्रसव प्रक्रिया प्रसव मने जन उत्पत्ति उसकी प्रति मैने उसका विपरीत प्रक्रिया उसके तो विपरीत तो क्रमेण चलने का नाम प्रतिप्रसव उस प्रक्रिया में चलते चलते जाओगे आकाश समुद्र आकाशाद श्रुतियों से स्पष्ट है सकल चीजों की प्रसव किया आरम्भ का हुआ तो आत्मा से ही था इसे प्रति प्रक्रिया से वापस लौटूंगा तो हम आत्मा में ही पहुंचे इसलिए कहते प्रति प्रसव रूप साधना के द्वारा के सकते है, है या। पहले या के चिंतन करते रहे तो कुछ नहीं होने वाला बिठा तो नहीं पाएंगे साधना करनी पड़ती है चिंतन करते रहो तो कुछ नहीं होने वाला है या अंदर वासना भरी पड़ी है ना दुनिया भर उस चिंतन का फल तुरंत मिलेगा आएगी ना कोई ना कोई माया देवी भगवान भेज देंगे हाँ तो बड़ी तपस्या क्या साधना किया है इसको कुछ दिया जाए दो करोड़ रख देगा सामने बस उसके बाद बैठ जाओ योजना बना करके लंबी लम्बी <laughs> इसलिए साधना करने से पहले हमें सोचना में छलांग नहीं मारनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए अपनी स्वयं आपको देखना पड़ेगा या कोई थर्मामीटर नहीं किसी के पास तो लगा करके देख लिया तुम कौन सी चक्र तक जगे हुए हो उसे आगे क्या करना पड़ेगा वो ऐसा गुरु हमें भी नहीं मिला शायद आपको मिल जाए तो भगवान की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है हमें तो आज तक नहीं मिले हैं जो बतावे तुम अमुक चक्र तक पहुंचे हो अभी से आगे तुम ये करो बस आंख मुदे हमने एक को मान लिया। ने जो बताया वो किया उसे जो लाभ हुआ सो हुआ उसे आगे क्या होगा पता नहीं या आगे कुछ होना भी है ये भी मालूम है जो है जैसा है सो ठीक है लेकिन सिद्धांत यही है कि आपको अपने से समझना पड़ेगा पहले मुझे किस रास्ता चल रहा है तुम कहा हो विभिन्न में से कोई भी साधना उठाइए शुरुआत से लेकर के पता लग जाएगा किस साधन तो मन समय प्रकार से लीन हो जाता है उसके बिना मन जीना नहीं चाहिए। जिसके बिना मन रह गया समझे वो साधन आपके लिए नहीं है इसलिए मन उसके तरफ हट रहा है आदि अति उच्च स्तर का भी लोग उसे भी मन कामयाब नहीं हो पाता है और उसे भी नीचे स्तर का भी लोगे तो भी मन कामयाब नहीं होगा उसी स्तर की साधना मन को बड़ा आनंद रस प्राप्त होता है जो साधना आपके अपने अनुकूल होगा कईयों को देखता हूं उनको भक्ति में रस आ गया है उसके मन की अवस्था वही है उसकी चक्र जो अनाथ का स्थिति में है तो उसको जितना भी आप ज्ञान व्यान बोलिए कपरे पास तो गोपियों ने क्या बोला उदय बस झाड़ो मत ज्ञान यहाँ पे तुम्हारे ज्ञान व्यन की जरूरत नहीं हम तो भक्ति में ही रहेंगे सर साधक थी अपने अपनी तो उस साधना में उसको ऐसा भाव बन जाता है उसके उत्तर को जा नहीं सकता जब तक वह साधना पूरा नहीं हुआ है जिस दिन पूरा हो जाएगा स्वतः ही उसे अलग होकर अगले में पकड़ जाएगा उसके द्वार रास्ता खुल जाते हैं इसलिए नहीं की बहुत बढ़िया है सीधा मोक्ष मिलेगा मोक्ष तो लग गया उसमें तो ऐसा नहीं होने वाला न माया मिले न राम कहते नहीं इसीलिए ये भी नहीं वो भी नहीं कुछ भी नहीं रह जाएगा तो इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर टटोल के देखना चाहिए कौन सी साधना अपने इसलिए सारी साधनाएं बताई जाती है कोई उपरिषद पड़ते आप देखते कितनी उपासना बता दिया संगण उपासना बता दिया निर्गुण उपासना को बता दिया यहाँ योग में भी देख रहे अभी तक तो दो ही मुख्य प्रक्रिया बता चुका है सामाजिक प्रक्रिया थी ईश्वर प्रधान प्रक्रिया थी और तीसरा यहां पर बता रहा है क्रिया की प्रक्रिया और आगे, आगे और अष्टांगियों तो की प्रक्रिया बताएंगे किसके कुछ हो गया ये आपको समझना पड़ेगा इसलिए आप कहते हैं कि पंच क्लेशा दग्ध बीज दग दग कल्पा इसलिए हो चुके मानो लगभग दग्ध दग्ध बीज के समान अर्थात लगभग अंतिम सीढ़ी साधना की उस व्यक्ति का वही व्यक्ति प्रतिप्रसव चिंतन मार्ग से मोक्ष को पा है। दग्ध बीज कल्पा दग्ध बीजा नहीं पड़ रहे दग बीज हो गए तो मुक्त ही हो गया उसको प्रतिप्रसव प्रक्रिया पे क्या जरूरत है इसे दग्ध बीज कल्पा कल्प प्रत्यय होता ही ईश्वत पूर्ण में है ना कल्प प्रत्य होता है इसे कहते दग्ध बीज कल्पा मानी दग्ध बीज के समान हुआ इतनी सूक्ष्म इतनी सूक्ष्म और का है अब दोबारा वह फल देने पूरा समर्थ भी नहीं है मोक्ष नहीं दे रहा बाधक बना हुआ उन अति सूक्ष्म जो क्लेश है उस अवस्था अपन साधक को बता रहे है क्या करना चाहिए ऐसा योगिना चरिताधिकारे चेत तेरे वस्तंग वह व्यक्ति उस योगी के चित कैसा है चरिताधिकारे चित्त जिसमें गुणाधिकार चरित्र चरित हो चुका है मन और आगे गुणाधिकार चलने की संभावना लगभग नहीं के समान हो गया ऐसा अंतकरण में ही प्रली ने ये जब लय होने लगता है तो स तेरे वस्तम गति वो अविद्या के सहित में सारा का सारा खत्म हो जाएगा अर्थात उसका फल क्या हुआ ये सब कहा जाएंगे प्रकृत सब अपनी प्रकृति प्रधान जो चीजें मूल प्रकृति है सारा सकार्य अविद्या से सब उसमें लीन हो जाएगा और बचेगा क्या अपना पुरुष अपना स्वरूप अलग रह जाएगा फल क्या इसलिए इसका असंप्रज्ञ समाज रूप फल हो जाता है ये तो हो गया जिनका क्लेश सूक्ष्म भाव को प्राप्त नहीं जिनका क्लेश सूक्ष्म भाव को भी प्राप्त नहीं है जैसे आप सभी के हैं हम सभी के लोग हैं हम सब आप सब कैसे हवी हाँ क्लेश तो बड़ा उछलते रहते हैं ना राग दब तो चल रहा है बीज भावोपगतानाम अवस्थित है दग भाव कल्प नहीं है बीज भाव में विद्यमान है बीज भावोपगतानाम स्थित बीज भाव को प्राप्त हुए विद्यमान है अभी अति स्थूल हो जाना हो गया अभिव्यक्त हो जाना कार रूपेणा आ गया गुणाधिकार शुरू हो गया जाते अनुभव हो गया उसकी आगे कथा उठाएंगे यहां पर वो है जिसका भी बीज भव्य विद्यमान है उसको क्या करना चाहिए बीज भाव्य विद्यमान वस्तुओं को क्लेशों को नाश किस प्रकार से किया जाए क्या तदवृत्त ध्यान है यह तत्वृत्त क्लेशा नाम यह वृत्त तनुक्रता देखो आगे ना कलेशों का जो स्थूल स्वरूप तक उसको आपने पहले क्रियायोग के द्वारा थोड़ा सूक्ष्म किया है तनुक्रता सत्य प्रसंख्या ध्यान ही न हाथव्या प्रसंख्यान रूपी ध्यान के द्वारा उसका नाश कर देनी चाहिए त्याग कर देनी चाहिए याव सूक्ष्म याव दग्ध बीज इति। लेकिन कब तक करना है जब तक ये सूक्ष्म न हो जाए जब तक ये दग्ध बीज के समान न हो जाए तब तो तक प्रसंख्यान ज्ञान के द्वारा ध्यान करते हुए इनको सूक्ष्म करते रहना चाहिए ध्यान अभ्यास के द्वारा स्थित बीज भाव को प्राप्त में जो संस्कार क्लेश होते वो धीरे धीरे सूक्ष्मता को प्राप्त करते और तबते जो तरते रहना है जब तक दग्ध भाव के समान न हो जावे तब तक ध्यान की प्रक्रिया उसके बाद उस प्रख्ञान का फल प्रति प्रसव प्रक्रिया आकर के आपको सीधे असंप्रज्ञा समाज में पहुंचा देता है पहला उत्कृष्ट बता जब नीचे नीचे आ रहे हैं प्रति प्रक्रिया सर्वोत्कृष्ट का है उसके थोड़ा नीचे वाला है बीज भाव में स्थित है वस्तु उसके लिए बताया ध्यान उससे भी नीचे वाले को क्या करना है आगे बताए इसलिए भाष्यकार करते रहना है यथाच वस्त्राणा स्थलो मल पूर्व निर्धुय दे पश्चात सूक्ष्म अपनी जिस प्रकार के वस्त्र का स्थूलमल को पहले आप साबुन से धो देते हैं निकाल देते स्थलमल निकल गया उसके बाद उसको नील में डालेंगे डालती और सूक्ष्मल मजदूर हो जाता है सफेद आ जाती चमकता है उसी प्रकार यहां पर सूक्ष्म द्वारा आप नष्ट करते हो तथा स्वल्प प्रतिपक्ष के स्थल वृत्या क्लेशान स्थलावृत्या वो तो अनायास थोड़ा हटीफा होना पड़ता है मनचाहा चाहे खाया जाए मन, मन करे नहीं खाऊंगा और कुछ करने की जरूरत नहीं वहां अगर ये चाहिए हम नहीं चाहिए बैठ जाओ क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सकता तो इसलिए स्थल जो क्लेश है अभिव्यक्त जो हो गए हैं उनको तो काटने के लिए हमें विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती इसे कहते होता तो स्वल्प प्रतिपक्षा उसको इसलिए केवल क्रियायोग के द्वारा ईश्वर प्रदान के द्वारा क्रियायोग के द्वारा क्रिया योगी ने तनुप्रदा क्रियायोग में तपस्व प्रदान आदि के द्वारा ये उनको नष्ट किया जा सकता है ले सूक्ष महा प्रतिपक्ष सूक्ष्म क्लेश है यह तो महान शत्रु है इनको तो आसानी से आप जान ही नहीं पा रहे है। क्या है वो कितने वो कहाँ छिपे हैं किन किन विषयों का है ज्ञान ही नहीं जिसका उसका नाश करना कैसे आसान होगा क्या बहुत कठिन काम उसके लिए ध्यान निरंतर लक्ष्य का ध्यान करते रहेंगे तो प्रसंख्यान ज्ञान प्रसंख्यान ज्ञान प्रकृति जो तत्व ज्ञान उसी का चिंतन ध्यान के द्वारा धीरे धीरे दे है जिसको पहले बता चुके था भी मत ज्ञान विभिन्न प्रकार का ध्यान कह दिया का भी ध्यान कर सकते हैं ध्यान भी कर सकते हैं विभिन्न जो विकल्प का है उन विषयों का ध्यान करते रहेंगे धीरे धीरे धीरे क्या होगा तो महाप्रतिपक्ष बूता जो सूक्ष्म क्लेश है वह और अति सूक्ष्मता दग्ध भाव के समानता को प्राप्त कर सकते हैं